श्री एक तीन, दिसंबर श्री हस्ते हस्ते, अरे अच्छा सुनो। एक स्थान पर एक सुनार की दुकान है वे लोग परम वैष्णव हैं गले में माला तिलक है हमेशा हाथ में हरिनाम का झोला और मुख में सदैव हरिनाम उन्हें कोई भी साधु ही कहेगा और सोचेगा कि वे पेट के लिए ही सुनार का काम करते हैं क्योंकि औरत बच्चों को पालना ही है परम वैष्णव जानकर अनेक ग्राहक उन्हीं की दुकान में आते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी दुकान में सोने चांदी में गड़बड़ी न होगी ग्राहक दुकान में आते ही देखता है कि वे मुख से हरिनाम जप रहे हैं और बैठे हुए काम भी कर रहे हैं खरीददार जो ही जाकर बैठा कि एक आदमी भूल उठा केशव केशव केशव थोड़ी देर बाद एक दूसरा कहा कह उठा गोपाल गोपाल गोपाल फिर थोड़ी देर बाद बातचीत हर प्रकार से समाप्त हो रही है इतने में ही एक व्यक्ति बोल उठा हर हर हर इसलिए तो इतनी भक्ति प्रेम देखकर वे लोग इन सुनारों के पास अपना रुपया पैसा देकर निश्चिंत हो जाते हैं सोचा कि वे लोग कभी ना ठगेंगे परंतु असली बात क्या है जानते हो ग्राहक के आने के बाद जिसने कहा था केशव केशव उसका मतलब है ये सब लोग कौन हैं अर्थात ये ग्राहक लोग कौन हैं जिसने कहा गोपाल गोपाल उसका मतलब है ये लोग गाय के दल हैं जिसने कहा हरि हरि इसका मतलब है ये लोग मूर्ख हैं तो फिर हरी अर्थात हरण करूँ और जिसने कहा हर हर इसका मतलब है इनका सब कुछ हरण कर लो ऐसे वे परम भक्त साधु थे तभी हंसे बंकिम ने बिदा ली परंतु एकाग्र मन से न जाने क्या सोच रहे थे कमरे में दरवाजे के पास आकर देखते हैं चद्दर छोड़ आए हैं केवल कमीज पहने हैं एक बाबू ने चद्दर उठा ली और दौड़कर उनके हाथ में दे दी बंकिम क्या सोच रहे होंगे राखाल आए हैं वे बलराम के साथ श्री वृंदावन धाम गए थे वहाँ से कुछ दिन हुए लौटे हैं श्री रामकृष्ण ने शरद और देवेंद्र के पास उनकी बात कही थी और उनसे कहा था कि उनके साथ बातचीत करें इसीलिए वे राखाल के साथ परिचय करने के लिए उत्सुक होकर आए हैं सुना इन्हीं का नाम राखाल है शरद और सान्याल ब्राह्मण हैं और अधर है जाति के सुवर्ण बणिक बनिया कहीं उनके घर वाले भोजन करने के लिए ना बुलाले इसीलिए जल्दी से भाग गए नए आए हैं अभी नहीं जानते कि श्री कृष्ण अधर से कितना स्नेह करते हैं श्री कृष्ण का कहना है भक्तों की एक अलग जाति है उनमें जाति भेद नहीं है अधर ने श्री रामकृष्ण को तथा उपस्थित भक्तों को अत्यंत आदर के साथ बुलाकर संतोषपूर्वक भोजन कराया भोजन के बाद भक्तगण श्री रामकृष्ण के मधुर वचनों का स्मरण करते करते उनका विचित्र प्रेमय चित्र हृदय में धारण कर घर लौटे अधर के घर शुभागमन के दिन श्री बंकिम ने श्री रामकृष्ण देव से उनके मकान पर पधारने का अनुरोध किया था अतएव थोड़े दिनों के बाद श्री रामकृष्ण ने श्री गिरीश व मास्टर को उनके कलकत्ते के मकान पर भेज दिया था उनके साथ श्री रामकृष्ण के संबंध में काफी बातचीत हुई बंकिम ने श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए फिर आने की इच्छा प्रकट की थी परंतु काम में व्यस्त रहने के कारण न आ सके पंचवटी के नीचे देवी चौधरानी का पाठ तारीख 6 दिसंबर अठारह ईस्वी को श्री रामकृष्ण ने श्री अधर के घर पर शुभागमन किया था और श्री बंकिम बाबू के साथ वार्तालाप किया था प्रथम से ष्ठ विभाग तक यही सब बातें विवृत्त हुई इस घटना के कुछ दिनों के बाद अर्थात सत्ताईस दिसंबर शनिवार को श्री रामकृष्ण ने पंचवटी के नीचे भक्तों के साथ बंकिम रचित देवी चौधरानी के कुछ अंश का पाठ सुना था और गीतोक्त निष्काम धर्म के बारे में अनेक बातें कही थी श्री रामकृष्ण पंचवटी के नीचे चबूतरे पर अनेक भक्तों के साथ बैठे थे मास्टर से पढ़कर सुनाने के लिए कहा केदार राम नित्य गोपाल तारक शिवानंद प्रसन्न त्रिगुणातीतानंद सुरेंद्र आदि अनेक भक्त उपस्थित थे